स्मृद दे पुराण चतुर्थाध्याय प्रथम पाद में तयदशाधिकरण विद्या ज्ञान साधनाधिकरण इसके बाद अभी चौदवा अधिकरण है इस पाद का अंतिम अधिकरण इतराक्ष बनाधिकरण पहले प्रारब्ध कर्म के विषय में वो कहा गया था कि प्रारब्ध कर्म शरीर के साथ ही नष्ट होता है विद्या से प्रारब्ध कर्म का नाश नहीं होगा ये इसके पूर्व अधिकरण अनारंभ कार्याधिकरण में ये कहा था तो जो प्रारब्ध कर्म व शेष रह गया है इसके समाप्ति कैसे होंगे तो समाप्ति के लिए वहां क्या देखना होगा क्योंकि कर्म को नष्ट करने के लिए और भी प्रकार हो सकता है तो ज्ञान के बाद में भी और कुछ साधन करना होगा कि जिससे प्रारब्ध कर्म नष्ट हो जाए ऐसा संशय हो सकता है तो इसी को लेकर के ये अधिकरण है इतर क्षपणाधिकरण टीका में देखें अनारब्ध कार्यम अग्निहोत्रादि विद्यायुक्त केवलम च हेतुत्वाद न क्षीयते ज्ञान इतुक्त ये कहा था कि अनारब्ध कार्य जो अग्निहोत्रादि है ये आरब्ध कार्य में नहीं आता है वो अग्निहोत्रादि जो नित्य कर्म है और उसके साथ विद्यायुक्त केवलम च ये दोनों प्रकार के हो सकते हैं अग्निहोत्रादि विद्या संयुक्त भी है विद्या रहित भी है इसके विषय में पिछले अधिकरण में विचार किया था तो नक्ष दे ज्ञाने न्युक्त इसका भी ज्ञान से नाश नहीं होगा ये ज्ञान के सहकारी बनते हैं सहकारी बनकर के मोक्ष साधन में अंधकरण शुद्धि आदि कार्य करते हुए मोक्ष का सहकारी बनता है सहकारी साधन बनता है ये कहा था तो इसमें दोनों प्रकार के कर्म को लिया ये विद्या संयुक्त तो होगा नित्य कर्म यदि नित्य कर्म उपासना के संयुक्त है अथवा केवल है ये दोनों ही उस प्रकार का प्रयोजन को ही सिद्ध करता है ऐसा कहा था इसलिए ये टीकाकार ने भी कहा था ये तो अवश्य अनुष्ठेय है इत्य कर्मों का क्योंकि ये मोक्ष के लिए भी कार्य करता जो मोक्ष से इधर है जो मोक्ष इच्छु नहीं है केवल स्वर्गादि प्राप्ति के लिए कर्म करता है उनके लिए भी ये होते हैं उनको भी इनका अनुष्ठान किए बिना आगे का कार्य नहीं हो पाता इसलिए उनको भी अनुष्ठान करना चाहिए और मोक्ष इच्छु को भी अनुष्ठान करना चाहिए ये कहा था विद्या ज्ञान साधनत्धिकरण पिछलाधिकरण यदेव विद्य ही ये सूत्र में कहा था इदान आरब्धकार्यो ज्ञानात् अनिवृत्तोर निवृत्ति प्रकारमा अब ये पूर्व अधिकरण के पहले अनारब्ध अधिकरण में ये कहा गया था कि आरब्ध कार्य शुभाशुभों का ज्ञान से नाश नहीं होता है प्रारब्ध कर्म का नाश नहीं होता है वो रहेगा ऐसा बताया था तो ज्ञानात अनिवृत्त योग ज्ञान से जिनकी निवृत्ति नहीं हुई ऐसा शुभाशुभ जो प्रारब्ध के कोड़ी में आता है ऐसे इसमें निवृत्ति प्रकार आह उनका उनके दोनों प्रकार के जो कर्म है शुभाशुभ है इनकी निवृत्ति किस प्रकार होते हैं इसको कहा कि प्रारब्ध कर्म का स्वभाव क्या है प्रारब्ध कर्म नष्ट होता है तो कैसा नष्ट होता है यह विचार करना चाहते ज्ञान को सबसे उत्तम माना है न ज्ञाने न सदृशम पवित्रम यह विद्य ऐसा प्रसिद्ध है ज्ञान के समान पवित्र कोई भी नहीं है ज्ञान सबसे पवित्र है अर्थात सभी पापों को नष्ट करने के लिए जो सामर्थ्य चाहिए वो ज्ञान में ही है अन्य किसी में नहीं इसलिए उसको परम पवित्र माना अब ऐसा ज्ञान भी इस प्रारब्ध को नष्ट नहीं करता है ये कहा तो फिर प्रारब्ध पुण्या पुण्य कैसे नष्ट होगा ये संशय का उत्तर है यहां भोगेन इत्यादि से सूत्र में कहेंगे ये इधर जो विचार करेगा ये निर्गुण विद्या के विषय में निर्गुण विद्या के विषय में सगुण विद्या के विषय में आगे कहेंगे भाष्यकार ने पहले सगुण विद्या का संबंध में कुछ कहा भी है तो पहले न्याय संग्रह देखिए निर्गुण ब्रह्म विद्वान आरब्ध कर्म क्षयानंदरम अभी संसारी विद्यावत्व तो भी संसार बंध योग्यवाद पूर्वकालीन ब्रह्म विद्वत् ब्रह्म विद्वत इतुमान संसार निमित्त कल्पना ये संसार का निमित्त रह जाएगा क्यों निर्गुण ब्रह्म विद्वान एक अनुमान कर रहे हैं निर्गुण ब्रह्म विद्वान ये पक्ष है निर्गुण ब्रह्म ज्ञान को जो प्राप्त किया यानी ब्रह्म ज्ञान को जो प्राप्त किया ऐसा विद्वान भी आरब्ध कर्म क्षय अनंतर में भी संसारी वो आरब्ध कर्म क्षय के आनंदर भी संसारी रहेगा आरब्ध कर्म समाप्त होने पर भी संसारी नहीं रहेगा ऐसा नहीं है रहेगा तो आरब्ध कर्म कर तो का अनंतर भी संसारित्व का निश्चय करना चाहते हैं यानी जीवन मुक्त रहा ठीक है लेकिन यहां बाद में विदेह मुक्ति होना चाहिए वो नहीं होता है तो त्रिगुण ब्रह्म विद्वान आरब्ध कर्म क्षय भी संसारी तो उसमें कर्मक्षय का आनंदर भी आरब्ध कर्म क्षय का संसारित्व को सिद्ध करना क्यों हेतु क्या है कि विद्यावत संसार बंध योग्यत्व वो विद्यावान होने पर भी वो संसार बंधन का योग्य बना हुआ क्यों ऐसा मालूम पड़ा कि उसको विद्या हो गया विद्या होने के अंतर भी वो संसार बंधन में आता है इसलिए तो प्रारब्ध कर्म नष्ट नहीं हो रहा विद्या आने से प्रारब्ध कर्म नष्ट होना चाहिए था किंतु हुआ नहीं ना इसलिए इसको ऐसा लेना पड़ेगा कि ये विद्यावान होने पर भी संसार बंधन का बंधन की योग्यता उसमें रहेगी तो इसीलिए ये प्रारब्भ नष्ट हो जाएगा तो वो संसार बंधन में रहेगा आगे जा करके रहेगा जब अभी नष्ट हुआ था, आगे का क्या है वो आगे भी रह सकता उदाहरण के लिए पूर्वकालीन ब्रह्मवित्त वूर्वकालीन के ब्रह्मविता ऐसे हुए हैं तो इसी प्रकार हमें भी मानना पड़ेगा ये दृष्टांत ऐसा मान करके कहते कि पूर्वकालीन ब्रह्मवित्त भी ऐसे ही है इसलिए इसको हमें ऐसा मानना पड़ेगा तो विद्या होने पर भी संसार नष्ट नहीं हो रहा है क्योंकि नष्ट नहीं हुआ तभी तो ऐसा दिख रहा जीवन मुक्त को वैसा के वैसा दिख रहा जैसा पहले था वैसा ही शरीर में रहा और सब कुछ वैसे के वैसा था तो वो संसार नष्ट होगा ऐसा कैसे कैसे इसलिए प्रारब्ध कर के बाद भी संसार रहेगा जब तो विद्या के बाद संसार रहा फिर अलग कोई विद्या तो आएगी नहीं और विद्या में और कोई विशेष उत्पन्न भी नहीं होगा तो अब संसार है तो आगे भी रहे जैसे पूर्वकालीन जो आ, हुए हैं जीवन मुक्त हुए उनका जैसा है वैसा इनका भी होगा कि अनुमान है ना इस अनुमान के द्वारा संसार निमित्त कल्पना संसार निमित्त की कल्पना की संसार निमित्त है अथ संबत् इत्यादि श्रुत्या ये जो कल्पना संसार निमित्त की कल्पना इस प्रकार से की गई कल्पना है इसी को अथ संबत् इत्यादि श्रुति के द्वारा बाधित करके अब तवदेव चिरम यावद न विमोक्षे अथ संबत् ये श्रुति कर है उस रुदि में प्रारब्ध कर्म को भी लिया और उसके बाद में विदेह मुक्ति को भी अवश्य भावी बताया कि जब तक प्रारब्ध कर्म शेष है तब तक विदेह मुक्ति में देर है ऐसा कहा। उतने समय तक, जब तक जब प्रारब्ध का अनुभव कर रहा है उतने समय तक उसका उसके शरीर में रहेगा और तब उसके बाद में संपत्ति बाद में वो प्राप्त करता है ये कहा तो ये जो संपत्ति श्रुति है बाद में शरीर छोड़ने के बाद प्रारब्ध क्षय के बाद में उसको संसार नहीं होता ये है ये श्रुदी कहती है इसलिए बाद में हमें संसार नहीं मानना है ये ये उत्तर देंगे तो ये श्रुदी के द्वारा इस अनुमान को बात करेंगे क्योंकि प्रमाणांतर से बाधित करना है अनुमान तो कहता है कि विद्या होने के बाद भी संसार की निवृत्ति नहीं हुई जैसे वैसे पहले जो साधकावस्था में जैसा आता वैसा ही वो रहता है आगे भी और इस कारण से ये संसार निवृत्ति होगी इसका कोई कारण ही नहीं है कोई गारंटी नहीं है इसीलिए आगे संसार मानना पड़ेगा ये कहा तब उसके उत्तर में कहते हैं ऐसी बात नहीं है जब प्रारब्ध पूरा हो जाता है जैसा आपको संसार दिख रहे थे वो संसार फिर नहीं दिखेगा संसार दिखना बंद हो जाएगा शरीर समाप्त हो गया तो विदेह मुक्ति हो जाएगी आरब्ध कर्म क्षयान मुक्ति रुपता तो इसी श्रुदी के द्वारा एक ही श्रुदी ये प्राप्त होती है जो स्पष्ट कहती है कि प्रारब्ध कर्म के आनंदर विदेह मुक्ति प्राप्त होती है ऐसा तो इसलिए प्रारब्ध कर्म के आनंदर अवश्य ही विदेह मुक्ति प्राप्त होगी ठीक है देखें निर्गुण ब्रह्मविद विषयः न्याय निर्णय में कहते हैं कि निर्गुण ब्रह्मवेद का यहां विषय जो पिछले अधिकरण में जिनका विचार किया गया वही विषय है सकिम देह पादाद समसारवान तन निमित्ता भा, भावा पादादर्धम ये जो निर्गुण ब्रह्मवेता है वो देह के पाद होने के बाद ऊर्ध भी संसार में रहेगा संसारी होगा या नहीं होगा ये यहां संशय का विषय है वैसा तो आपको लेगा कि संसारी नहीं होना चाहिए ऐसा तो कह के आया लेकिन संसारी होने का एक हेदु दिख रहा वो ये है कि विद्या प्राप्त होने के बाद भी यथावत शरीर का धारण रहता और प्रारब्ध कर्म के अनुसार जो जो भोग होना है वो भोग भी वैसे के वैसे हो रहा इसीलिए ये संशय हो गया ये वास्तव में होता भी है क्या ऐसा चले निमित्त भावाभाव अभ्याम संते हैं निमित्त एक तरफ निमित्त है वो रहने का जैसा अभी यहां दिखाई पड़ता है शरीर वैसा दिखा एक निमित्त है वो निमित्त से आगे भी रहेगा जब अभी अब तक दिखाई पड़ता है तो आगे भी रहेगा ऐसा अनुमान कर सकते हैं अथवा अभाव हो सकता है अभाव हो सकता है श्रुति के द्वारा हम जब विचार करते हैं तो प्रारब्ध का अब नाश होने के बाद में मुक्ति होना चाहिए क्योंकि क्षीय दे चा कर्माणी ये श्रुति भी तो एक तरफ वो भी दिखता है एक तरफ ये भी दिखता है लेकिन ये होता क्या है इसका निश्चय इसी में करना चाहता इसलिए संदेह रखा पूर्व पक्ष हम अग्रे आदो वृत्ता सूत्र तात्पर्य आहार इसलिए इसमें पूर्व पक्ष का विचार आगे करेंगे उसी को रखते हुए वृत्त अनुवाद पूर्वक वृत्तावार मन पूर्व सूत्र में क्या विचार किया पूर्व पूर्वाधिकरण में क्या विचार किया उसको यहां संलग्न करके पूर्व पूर्वापराधिकरणों का संबंध कह करके ये प्रारब्ध का स्वभाव बताते सूत्र में कहा भोगे न्वित क्षप्वा संपद्य भोगे नू इतरे क्षवयत्ता संबद्ध ये तू के द्वारा जो अनारब्ध कार्य पुण्यपाप है उन उनकी गति तो अलग है वो तो आ, कर्म ज्ञान के द्वारा कुछ नाश होते हैं कुछ का असलम से असंश्लेष होता है किंतु जो इतर है इतर का अर्थ यह प्रारब्ध संबंधी जो पुण्यपाप है प्रारब्ध में पुण्यपाप दोनों ही रहेगा तो प्रारब्ध संबंधी जो पुण्यपाप है वो इतर शब्द से कहा अन्य उसका तो भोगे न क्षपाय संबंधित उसको भोग के द्वारा नाश करके संपन्न करते तो जिस क्षण में ये प्रारब्ध का भोग समाप्त हो जाएगा और उस क्षण में उस जो शरीर है शरीर पाद के बाद में उसकी विदेह मुक्ति अवश्य होगा इसलिए अन्य कोई कर्तव्य बीच में नहीं है यदि प्रारब्ध नाश करने के लिए अन्य कोई कर्तव्य को मान लिया होता तब तो ये कह सकते थे इसमें कोई आगे कोई निश्चित नहीं है गारंटी नहीं है क्योंकि वो किए करेंगे तो प्राप्त होगा नहीं करेंगे तो नहीं होगा किंतु ज्ञान होने के उत्तर काल में प्रारब्ध श्रेष्ठ शरीर के रहते हुए अन्य कोई ज्ञान संबंधी कर्तव्य नहीं माना गया यानी और प्रकार से ज्ञान प्राप्त करना हो या और कोई विधि विधान कुछ भी करना हो ऐसा कुछ भी नहीं माना तो ज्ञान होने के बाद में अपरोक्ष ज्ञान हो गया तो वो साक्षात्कार हो गया साक्षात्कार होने के बाद में शरीर रहता है शरीर का अपना प्रारब्ध जो चलायमान है वो आगे भी चलता है और जैसा प्रारब्ध समाप्त हो जाएगा जैसा वेग क्षय होने पर चक्र रुक जाता है इसी प्रकार ये शरीर का जो वेग है प्रारब्ध का वो समाप्त होते ही वो जिस क्षण में समाप्त होगा उसी क्षण में उसका कार्य हो जाएगा यही कहना होगा इसलिए कहा कि अन्य कार्यार ना लिखने से वो अपने आप भोग के द्वारा क्षभित होगा क्षपित्वा क्षय करके संबद्य दे इसी को श्रुति ने संबद्ध शब्द से, से कहा भाष्य में अनारब्ध कार्यो पुण्यपापयोर विद्यासामर्थ्यात् क्षय उक्ता पहले अधिकरण में जो आरब्ध कार्य नहीं है ना आरब्ध कार्य अनारब्ध कार्य तो अनारब्ध कार्य पुण्यपापों का जो प्रारब्ध से इतर कर्म है जो आगामी है क्रियवाण कर्म है उनके विषय में विचार किया था उनका तो विद्या सामर्थ्यात क्षय उक्ता वो तो विद्या सामर्थ्य से उनका क्षय हो जाएगा यह कहा गया था इतर तो आरब्ध तो अनारब्ध कार्य से भिन्न हो जाएगा आरब्ध कार्य तो आरब्ध कार्य वाले जो पुण्यपाप है इन दोनों का उपभोगे न क्षप्वा ब्रह्म संपत् दे उन दोनों का उपभोग करके नाश करेंगे उपभोग द्वारा नाश करके ब्रह्म को प्राप्त करते हैं तब ब्रह्मा वहां प्राप्त होता है हो भगवो के द्वारा नाश करता तस्तेव चिरम यावदन विमोक्ष अथ संबद्ध से यह है उस जीवन मुक्त को तब तक शरीर का धारण करना पड़ता है जब तक वो प्रारब्ध पूर्ण नष्ट नहीं होगा और उसके बाद में उस शरीर को त्याग करके वो विदेह मुक्ति को प्राप्त करते ऐसा कहा गया ये है श्रुति और ब्रह्म सन ब्रह्म अप्य ब्रह्म होता हुआ ब्रह्म को प्राप्त करता अब ये है जीवन मुक्ति और सद्यो मुक्ति को कहने वाले श्रुदीय साक्षात श्रुदीय ब्रह्म सन ब्रह्म अप्य तो ब्रह्म भूदो अधिक अच्छती ऐसा जैसा गीता में कहा पंचमाध्याय में वैसा ही ये अभी है तो ब्रह्म सन वो ब्रह्म होता हुआ अभी ब्रह्म कैसा होता है वो तीनों काल में ब्रह्म का ही स्वरूप था अब वो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया ब्रह्म का स्वरूप था ब्रह्म तीनों काल में एक रूप में होने पर भी तत्सबंधी ज्ञान नहीं होने से संसारी मान करके व्यवहार कर रहा था और संसार का सुख दुख का अनुभव करता वो बना हुआ था अब जो है उसका पहचान हो गया ज्ञान हो गया तो ब्रह्म अपिये थी बाद में उस ब्रह्म को ही प्राप्त कर लेता है उस ब्रह्म को अनुभव कर लेता है तो इस प्रकार से जब ज्ञान होता है ब्रह्म का तो सद्यो मुक्ति जिसको कहते हैं तुरंत मुक्त हो जाना और कुछ कार्य शेष नहीं रहता है तो मुक्ति को प्राप्त करते हैं ब्रह्म का ज्ञान हो गया उसी क्षण में वो उसी के साथ तादाद करके संसार से अपने को मुक्त मान करके स्वयं उसी में स्थित हो जाता है और बाद में प्रारब्ध शेष रहने से प्रारब्ध का भी अनुभव करेगा वह भोग करेगा और तदनंतर ब्रह्म को ही प्राप्त करता है ब्रह्म पिएम आदि श्रुति इस प्रकार के श्रुतियां हैं इस प्रकार के अनेक श्रुतिया और स्मृति वाक्य है इसकी टीका देखिए में कहते हैं कि अत्र स्रौद ब्रह्म विद्यावधो भोगे न आरधकर्म निवृत्तौ ब्रह्म भाव से अवश्यम भाव पादादि संगति यहां ये जो पाद है भला अध्याय का ये पाद है प्रथम पाद इस पाद का ये पूरे ब्रह्मसूत्र विचार के साथ क्या संबंध है ये बता रहे हैं। तो श्रौद ब्रह्म विद्यावत है श्रुति से प्राप्त ब्रह्मज्ञान जिसको प्राप्त हो गया उसी को स्रौद ब्रह्म विद्यावान कहा और भोगेन आरब्ध कर्म निवृत्त भोग के द्वारा आरब्ध कर्म को निवृत्त किया अब ब्रह्मज्ञान भी हो गया और भोग के द्वारा आरब्ध कर्म निवृत्त भी हो गया अब क्या होगा अब तो ब्रह्म भावस्य से अवश्य तब तो ब्रह्म अभी आगे तो ब्रह्म भाव अवश्य हो गया फिर तो उनको संसार जैसा कुछ दिखेगा नहीं जब शरीर में था तो कुछ संसार का लक्षण शरीर के माध्यम से दिख रहा था कि सुख सुख आदि का भोग करना इत्यादि जो है संसार का लक्षण कुछ दिख रहा था अब वो भी दिखना बंद हो जाएगा क्यों अब शरीर है नहीं तो दिखेगा काम दिखेगा नहीं संसार है या नहीं है कुछ पता नहीं तो वो तो दिखेगा ही नहीं समाप्त हो गया समाप्त हो गया तो जो जो शरीर का अवयव है उसके बारे में आगे अधिकरण में विचार करेंगे शरीर कितने तत्वों से बने हुए हैं वो सारे तत्व अपने अपने तत्व में लीन हो जाएंगे और मन आदि इंद्रिया आदि सब लय को प्राप्त करके वो परमेश्वर में लीन हो जाने की जो मृत्यु की स्थिति है वो हो जाती है जैसे हम सुषिप्त अवस्था में जाते हैं वैसे ही मृत्यु भी होती है तो एक, -एक इंद्रिया इंद्रिया सारे मिलकर मन में लीन होती है और मन जो है प्राण में प्राण के साथ फिर जो है परमात्मा में लीन होगा ऐसा ये हमेशा हमेशा के लिए लीन हो जाएगा उनका कोई अलग अस्तित्व नहीं रहेगा निर्गुण ब्रह्मविद्य इनका प्राण का उत्क्रमण भी नहीं होता न तस् प्राणा उत्क्रामी उत्क्रामी मतलब शरीर से निकलेगा लेकिन शरीर से निकल करके यही लय हो जाता अब बाकी लोगों का यहां से निकलने के बाद में लोग लोकांतर को प्राप्त करेगा शरीरांतर की तरफ जाएंगे और इनका तो केवल शरीर से निकलना होगा बाकी और कहीं निकलता तो वो वहां निकल के वहीं है। तो अत्र ब्रह्म दे कहा कि यही ब्रह्म को प्राप्त करता यहां से निकलेगा और यही ब्रह्म को प्राप्त करता ऐसा ब्रह्म भाव को प्राप्त करता है पूर्व पक्षे ब्रह्म भी तो न मुक्ति पूर्व पक्ष क्या कहना चाहता है कि यह ब्रह्मज्ञानी को भी मुक्ति नहीं होगी क्यों क्योंकि ब्रह्मज्ञान होने के बाद भी यह प्रारब्ध कर्म शेष कार्य कर रहा था तो ये समझ में आता है ब्रह्मज्ञान में ये सामर्थ्य नहीं है कि वो कर्म को नष्ट करे बाद में नहीं किया संसार को आगे और बढ़ाते रहा इसका मतलब ये होने के बाद फिर भी बढ़ा सकता ऐसा पूर्व है कहते है, वो और बढ़ाने के लिए उनके पास कर्म नहीं है तो कर्म होता तो हो जाता अभी उनके नाम से जो संजित कर्म था वो समाप्त हो चुका अब कहां से शरीर को लाएंगे शरीर के लाने के लिए जो निमित्त कारण है मटेरियल कॉस्ट तो नहीं है ये निमित्त कारण है मटेरियल कॉस्ट तो माया ईश्वर सब है अब यहां तो निमित्त कारण होना चाहिए था उसको जन्म के लिए वो नहीं रहता वो नहीं रहता है तो उसका जन्म नहीं होता है ये हम सिद्धांत के द्वारा मानते हैं लेकिन पूर्व पक्ष ने कहा जब प्रारब्ध का शेष रहता है तो अभी आगे भी होता है ऐसे कोई शंका नहीं इसलिए सिद्धांत है तस् भाविनी तो उसके बाद जो प्रतिपत्ति ब्रह्मत्मा प्रतिपत्ति है संपत्ति है वो अवश्य भावी है जरूर होता है क्यों सत्याम सामग्रियाम कार्य ध्रव्यात ऐसा देखा गया जब सामग्री रहते हैं तो कार्य अवश्य होता है जो कार्य करने के लिए जो जिन सामग्रियों की आवश्यकता है वो सामग्री संपन्न होने पर कार्य अवश्य संपन्न हो जाता है वो होना चाहिए तो कार्य का स्वभाव यह है कि सामग्री के साथ कार्य हो जाना है तो यहां सामग्री है क्या है ब्रह्मज्ञान है और अभी भोग के द्वारा कर्म सारा नष्ट हो गया भोग भी हो गया तो अभी वो भी नष्ट हो गया अब इसके बाद में कुछ शेष कार्य करने के लिए उनके पास नहीं है इसलिए वो विद्या के बल से विद्या ब्रह्म विद्या के बल से ही वो शरीर को त्याग करके विदेह मुक्ति को प्राप्त करेगा इसी को विदेह मुक्ति कहते हैं। अनारब्ध कार्ये नरब्धकर्म निवृत्ते व्यावर्ति तलम भोगेन लक्षणम अधुना दर्शयद यहां अनारब्ध कार्ये ये जो समस्तपद बना है अनारब्ध कार्यो भाष्य में कहा था तो अनारब्ध कार्य न आरब्ध कार्य अनारब्ध कार्य इसमें न समस हुआ न जोड़कर के नकार जोड़ करके समस किया तो ये आरब्ध निवृत्ते है आरब्ध कार्य की निवृत्ति जब हो जाएगी तो व्यावर्तितम तसे फल भोगे ना क्षयक्षण उत्तवा और फल के द्वारा फल भोगने के साथ ही वो नष्ट हो जाता है तो वो नाश कैसा होता है इसको निश्चय करना नाश होता है ऐसा कहा था पहले कि अनारब्ध कार्यों का नाश होता है लेकिन आरब्ध कर्म का होता है या नहीं होता यह स्पष्ट नहीं आरब्ध कर्म रह जाता है ऐसा कहा था अब यहां भोग के द्वारा उसका नाश भी होता है और फिर फल भी प्राप्त होता है यह निश्चय करने के लिए अधिकरण बनाया नहीं तो अर्थात तो समझ में आ गया था आपको कि जब अनारब्ध का नाश होगा तो आरब्ध बाद में नाश होगा सोचा लेकिन इसका निश्चय करने के लिए अधिकरण बनाया बोलते इदानी इसलिए भाष्यकार ने कहा अभी जो है इस पर विचार करना चाहिए कहा इदानी निर्गुण ब्रह्मविद निर्गुण ब्रह्मविद्वान आरब्ध कर्मक्षया कर्म अनंतरम भी संसारी संसार संबंध योग्यवाद पूर्वकालीन ब्रह्म विद्वान इव इत अनुमान पूर्वपक्ष पूर्व पक्ष ने ऐसा एक अनुमान खड़ा कर दिया कि वो पूर्वकालीन ब्रह्म विद्वानों को देखा तो उनको देकर करके ये निश्चय किया बहुत सारे ब्रह्म थे अब उनका उनके सबका हमने जीवन देखा तो ब्रह्म वित्त होने के बाद भी वो शरीर धारण करते रहे संसार में अनुभव करते रहे ऐसा देखा तो यहां भी फिर ऐसा ही होगा सभी का ऐसा हो ऐसा करके उसी से पूर्वपक्ष आया था अनुमान के द्वारा भोग निमित्त कर्मवत्व उपाधि रीति परिहरति अब इसका परिहार करते हैं ये जो भोग निमित्त कर्मवत्व है ना यही इस अनुमान में उपाधि है वो साध्य व्यापकत्व सदी साधन अव्यापक विवादी होती है तो यहां जो है ना जब तक वो शरीर संसारित्व ऐसा कहने का अर्थ तो होता है जब तक भोग निमित्त कर्मवत्व रहेगा तब तक संसारित्व जैसा दिखाई देगा वो सुख दुख भोगता है तो वो संसारित्व दिखाई देगा लेकिन भोग निमित्त कर्म समाप्त होने पर संसारित्व नहीं तो यह कहना होगा जहां जहां भोग निमित्त कर्म है वहां वहां संसारित्व है संसारित्व का सुख दुख का अनुभव है कहा सभी में होता है सभी ज्ञानी में सभी में होता है सभी को तो भोग निमित्त कर्मत्व के कारण ही तो संसार हो रहा है तो वो रहने से संसारित होता है वो न रहने से संसारित्व हो नहीं होता ब्रह्म ज्ञानी को नहीं होता है किस प्रकार से वो अनुमान के द्वारा दिखा रहे नु सत्य सम्यक दर्शने यथा प्राग देहात् भेद दर्शनम द्विचंद्र दर्शन न्यायेन अनुवृत्तम एवं पश्चात अभी अनुवर्ते था यह अनुमान लगाया पूर्वाधि ये भी छोड़ा नहीं भाषाकार ने इसी को भी रखा क्योंकि कोई ऐसा कल्पना कर सकते कि सत्य भी सम्यक दर्शने सम्यक दर्शन तो हो गया ज्ञान हो गया होने के बाद भी यथा प्राग देह देह गिरने से पहले यानी अभी मरा नहीं जिंदा था जिंदे जब जीवंत अवस्था में भेद दर्शन भेद दर्शन का अर्थ द्वेद दर्शन आदि है सुख दुख आदि है इत्यादि सम्यक ज्ञान होने के बावजूद भी यह निरंतर चलता रहा जब तक शरीर था तो द्विचंद्र दर्शन न्याय नहीं ये आपने बताया का द्विचंद्र दर्शन न्याय बाधित कंचित कालम अनुवर्त कहा बाधित होने पर भी कुछ समय तक उसका असर रहता है जैसा सर्प को दे करके डरा हुआ व्यक्ति है सर्प वहां नहीं है ऐसा ज्ञान हो गया तब भी उसका उसका जो डर है कुछ समय तक अनुवर्त रहता है ये भाष्यकार ने पिछले सूत्र के अंत में विचार करते हुए ये कहा था पिछले अधिकरण में बाधिधम अभी ब्रह्म ज्ञानम बाधिधम अभिधि ज्ञानम द्विचंद्र ज्ञानवध संस्कार कालम अनुवर्त तो यह माना है यह मान करके आपने यहां भागा भोग और शरीर की व्यवस्था की कि बाधित होने पर भी मिथ्या ज्ञान किंचित काल तक अनुवर्तन करता है जैसा द्विचंद्र ज्ञान आदि है भ्रम ज्ञान होता है भ्रम ज्ञान होने के बाद समझ में आ गया तब तभी चलता है अब उसी पर पकड़ा है पूर्वादी पूर्वादी ने कहा जब इतने समय के लिए अनुवर्तन कर रहा है तो आगे अनुवर्तन नहीं करता है ये क्या गारंटी जब इतना समय तक लंबा समय तक अनुवर्तन कर सकता है आपके जो है चक्र तब तक घूमता रहेगा तो आगे भी घूमेगा क्यों तो नहीं घूमेगा तो ये करना चाहते हैं ये लाना चाहते है। ऐसा कोई शंका कर सकता है मतलब ऐसा तो सामान्य अभी जो सुन करके आया उनको भी ऐसी शंका नहीं होगी लेकिन किसी किसी को ऐसा पूछने की इच्छा हो तो को पूछ भी सकता है कुदर्क की दृष्टि से ऐसा पूछ सकता है क्योंकि लक्षण तो मिल रहा है तो है अब ज्ञान होने के बाद भी कर्म रहा और संसार रहा और बहुत समय तक अनुवर्तन किया तो जितना समय तक अनुवर्तन किया तो आगे क्यों नहीं करेगा ये पूछ सकता है आगे उसको रोकेगा कौन रोकने के लिए और कोई काम तो है नहीं मतलब रोकने के लिए और कोई ज्ञान प्राप्त कर सकता ऐसा तो है नहीं ज्ञान तो एक ही बार प्राप्त करेंगे ना फिर दोबारा ज्ञान प्राप्त करना होगा भी नहीं तो यहां समाप्त हो गया तो समाप्त है इसका क्या गारंटी ऐसा कोई पूछ सकता है इसीलिए उसको भी रखा अंतिम मैंने प्रश्न इसमें हो सकता है तो द्विचंद्र न्याय ना अनवृत्तम अनिवृत्त लिया आपने एवं पश्चात अभी अनवर्ते ना तो उसके बाद भी उसका अनुवर्तन हो सकता है क्यों नहीं हो सकता तो बोलते न अब नहीं होगा क्योंकि आपको इसका रहस्य को समझना पड़ता उसमें क्या है कि ज्ञान होने के पहले जितने संचित कर्म हैं और आगामी कर्म है इन दोनों का अश्लेष और विनाश ये कहा था यह ज्ञान के सामर्थ्य से हुआ ठीक है ज्ञान के सामर्थ्य से उनका अश्लेष विनाश हो गया इसमें कोई संशय नहीं दो अधिकरण में उसका निश्चय होगा अब ज्ञान में सामर्थ्य है लेकिन प्रारब्ध को वो नष्ट नहीं किया प्रारब्ध को नष्ट करने का सामर्थ्य नहीं था प्रारब्ध के सामने वो ज्ञान जो है अपना हार मान लिया वो प्रारब्ध को बचा के रखा अब उसका कारण क्या है कि उसका कारण ये बताया गया कि वो प्रारब्ध जो है ना वो प्रवृत्त कर्म है क्या कारण है वो प्रारब्ध रहता है इसका कारण क्या बताया था? हा उसमें वेग उत्पन्न हो गया वो प्रवृत्त कर्म है वो परिणाम प्रक्रिया में आता है वो परिणाम के अनुसार उसका वेग जब समाप्त होगा तभी समाप्त होगा ये कहा था ये कारण बताया इसका मतलब प्रारब्ध के प्रवर्तमान जो वेग है उस वेग के सामने ज्ञान का सामर्थ्य काम नहीं करता ये कमजोरी आ गया यदि ब्रह्मचार्य बहुत बड़ा है लेकिन इसके सामने वो काम नहीं करता कारण क्या है ये हम उस समय बताया था क्या कारण बताया था वहां क्या कारण बताया था वो ये तो प्रवर्तमान वेग उत्पन्न हो गया वो कर रहा है अब इतने सामर्थ्यवान ब्रह्मज्ञान ये प्रारब्ध के सामने आते हैं तो वो वहां काम नहीं कर सकता मतलब उसको नाश नहीं कर रहा बाकी को नाश कर रहा उसका मैंने कहा कारण बताया था बोला कि ये ये विशेष कारण इसको ध्यान में रखो बोला था स्पष्ट नहीं है वो बताया था कि ये जो कर्म प्रक्रिया है ये कर्म प्रक्रिया परिणाम के अंतर्गत है और ये जो ज्ञान की प्रक्रिया है ये विवर्त के आधार पर काम करता है तो ये विवर्त के आधार पर काम करने से जो प्रवृत्तमान हो गया उसका वो कुछ नहीं कर सकता है वो वो उसमें वेग आ चुका है इसके कारण नहीं कर सकता है और ज्ञान ज्ञान के सामर्थ्य का तो कोई प्रश्न नहीं है ज्ञान का सामर्थ्य तो वैसा के वैसा है लेकिन ज्ञान सामर्थ्य कहां काम करना है वही काम करेगा जहां उसका काम करने का स्थान नहीं है वहां काम नहीं कर सकता तो वो परिणाम के विरुद्ध में वो काम नहीं करता है ज्ञान इसलिए तो बाद में शरीर भी रहता है जगत भी रहता है सब रहता है उसका रूप तो बदलता है वो आत्मभाव में होता है ये तो आपने ज्ञान के द्वारा प्राप्त किया ज्ञान के द्वारा प्राप्त किया तो वो सत्य है ऐसा नहीं कि वो झूठ है वो सत्य है पूरा उसमें सामर्थ्य है किंतु ये प्रवर्तमान वेग का जो संबंध है वो दूसरे से है और उसी का संबंध दूसरे से है इसीलिए हमने ये भी कहा था ज्ञान होने के बाद भी जो भी अनुष्ठान कार्य नित्य कर्म अथवा जो व्यावहारिक वैसे के वैसे अनुष्ठान करते रहेगा वो आरंभ चलता रहेगा वो कोई उद्देश्य नहीं कर रहा संस्कार वशार, संस्कार अवश्य करते रहेगा फिर यह भी रहेगा कि वो जो भाषा प्रयोग करते थे पहले वही भाषा आगे भी प्रयोग करते रहेंगे और जो भोजन आहार विहार आदि करते थे वही आहार विहार आदि वैसे के वैसे रहे ज्ञान कार्य ज्ञान उत्पन्न होने के पहले अभ्यास काल में वो कुछ परिवर्तन भले भी करेगा आवश्यक है तो करेगा परिवर्तन बहुत करता है हम अभ्यास काल में लेकिन ज्ञान के बाद कोई परिवर्तन नहीं करेगा, यह परिवर्तन क्या आवश्यकता है ज्ञान के बाद ज्ञान के पहले क्षण में जैसा था वैसा रहेगा वो कंटिन्यू होगा वहां परिवर्तन का कोई चांस नहीं अब फिर रह गया क्या कि ये शरीर को धारण किया हुआ जो वेग चल रहा है वेग जो चला रहा है उस वेग का जैसा क्षय हो जाएगा वो कैसा होगा वह भोग से होगा उसका जो भोग करेगा तब होगा और उसमें भी ज्ञानी कोई परिवर्तन नहीं करता न कोई उसमें के लिए उपाय ढूंढता है कोई पराश्चित करता है या कुछ करता है कुछ नहीं करता उस समय हमने ये सब विचार किया था जैसा जैसा जैसा करता है उसमें वो करेगा और वो अपने तरफ से कुछ दिखाएगा भी नहीं किसी को कुछ मना भी नहीं करेगा यदि कोई उनकी उनकी जो स्थिति है दुस्थिति है तो उसका भी भोग करेगा यदि सुस्थिति है अच्छी स्थिति है तो उसका भी भोग करेगा जैसा जैसा आएगा वैसा कर ये कहा था आ, तो ये सब मुख्य बातें हैं इसको सब ध्यान में रखना चाहिए इसमें ऐसा इसका उत्तर कैसा दिया जाए अब ये प्रश्न खड़ा कर दिया बहुत जो है जटिल प्रश्न है मैंने पेचीला प्रश्न है ये उन्होंने बोला कि आप जो है ज्ञान से नाश मानते हो नाश ज्ञान में ऐसा सामर्थ्य नहीं है ये आपने मान लिया क्यों प्रारब्ध कर्म को बचा रहा है प्रारब्ध कर्म के पास इतनी शक्ति कहां से आ गई जो ज्ञान को भी रोक दिया ऐसे यदि है तो आगे क्यों नहीं रहेगा ऐसा हो सकता है आगे और आएगा और ज्ञान नष्ट होने के बाद भी फिर रहेगा क्या वो प्रारब्ध नष्ट हो गया शरीर बाद हो गया तो भी कुछ अनुवर्तन कर सकता है। कहीं से आ जाएगा कुछ आ जाएगा तो अनुवर्तयी पश्चात अभी अनुवर्तेदय कहा पश्चात अभी अनुवर्त कहा तो यहां प्रारब्ध के विषय में बिल्कुल निश्चय करना है इसके लिए भाषाकार ने यह प्रसंग को यहां लाया तो उसका उत्तर देते हैं ना निमित्ताभावात। कहते हैं फिर आगे फिर अनुवर्तन नहीं करेगा क्यों उसका निमित्त नहीं था वो निमित्त जो था जिसी से अनुवर्तन कर रहा था अब वो निमित्त नहीं है इसका ज्ञान से कोई लेना देना नहीं है इसका क्यों ज्ञान के साथ प्रारब्ध का विरोध नहीं है और ज्ञान प्रारब्ध के साथ में होता है उसका सहकारी बना हुआ है क्योंकि शरीर से उसी शरीर से ज्ञान हुआ था तो ज्ञान का इसका कोई संबंध मतलब लेने ले, लेना देना नहीं है प्रारब्ध के साथ ना उसकी दोस्ती है ना उसकी दुश्मनी है क्या करेंगे कुछ नहीं ज्ञान तो अपनी स्थिति में है प्रारब्ध स्थिति में लेकिन यह प्रारब्ध क्यों काम कर रहा था कोई निमित्त था उस निमित्त को लेके काम कर रहा था क्या है वो निमित्त हाँ, संस्कार जो उपभोग होना है वो निमित्त है वो कह रहे हैं उपभोग शेष क्षपणम ही तत्र अनुवृत्ति निमित्तम ये आपको ध्यान में रखना चाहिए हमने ज्ञान के साथ जोड़ करके प्रारब्ध का कुछ कहा नहीं ज्ञान के साथ प्रारब्ध का न कोई विरोध है न कोई दोस्ती है दोनों नहीं है न शत्रुता है न मित्रता है वो प्रारब्ध प्रारब्ध काम का का का कर रहे हैं ज्ञान ज्ञान का काम का का कर रहे हैं क्यों ज्ञान से प्रारब्ध नहीं हुआ है तो प्रारब्ध से ज्ञान भी नहीं हुआ ज्ञान के लिए जो सहायक सामग्री अवसर आदि चाहिए निमित्त आदि वो प्रारब्ध से बना वो प्रारब्ध इसलिए नहीं लाया था कि वो ये हो जाएगा तो इसको ज्ञान हो जाएगा ऐसा कोई विशेष निमित्त लाकर के नहीं लाया था वो प्रारब्ध का अंतर्गत प्रवर्तमान था वो तो आ गया बस वही आ गया तो इसने पुरुषार्थ किया पुरुषार्थ किया तो उसको ज्ञान हो गया यदि वो पुरुषार्थ नहीं करते तो ज्ञान नहीं होता क्योंकि मोक्ष भी एक पुरुषार्थ है ना उसके लिए करना पड़ेगा तो वो साधन किया था अवसर मिल गया तो बेचारा ने साधन किया तब हो गया यदि साधन नहीं करते तो नहीं होता इसलिए प्रारब्ध ने मोक्ष नहीं दिया है ना प्रारब्ध ने ज्ञान दिया है प्रारब्ध को ज्ञान के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है और ज्ञान का भी प्रारब्ध के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है ऐसा वो निमित्त वहां स्पेशल निमित्त है स्पेशल निमित्त क्या है ये है कि उपभोग उपभोग किया हुआ अधूरा छोड़ नहीं सकते आधा अधूरा छोड़ने पर वो प्रक्रिया पूरी नहीं होती है तो इसीलिए उस निमित्त को लेकर के उसकी अनवृत्ति की जाती है बीच में नहीं होता और बाकी कर्मों में क्या था कि बाकी कर्मों में ये निमित्त नहीं था उपभोग क्षेत्र निमित्त वहां नहीं था इसलिए वो नष्ट हो गया ये प्रारब्ध कर्म में ही उपभोग का निमित्त है बाकी जो संचित कर्म है आगामी कर्म है उपभोग नहीं है क्योंकि वो कर्म ऐसे थे सोए सो हुए थे वो तो बिल्कुल गुमसुम अवस्था में थे कुछ कार्य नहीं कर रहे थे इसके कारण वो नष्ट हो गया ज्ञान के कारण नष्ट हो गया उनकी मिथ्या ज्ञान नष्ट हो गया तो उसका जो आधार है वो नष्ट हो गया उससे नष्ट हो गया यहां जो, है इसके पास ये विशेष जो है वो अनुवृत्ति हो रहा है उसलिए उसकी अनुवृत्ति हो गई और इसके सामने ज्ञान कुछ नहीं करता क्यों ज्ञान कुछ नहीं करता इसका यही प्रमाण है कि इसके रहते हुए ज्ञान हो गया नहीं तो क्या होना चाहिए था कि प्रारब्ध पूरा नष्ट हो जाए जब जिस क्षण में शरीर जाने वाला है उसी क्षण में जान होता बाकी पहले नहीं होता अब पहले हो गया इसका मतलब क्या है इसके साथ उसका कोई संबंध नहीं यह अलग प्रक्रिया वो अलग प्रक्रिया इसलिए मैंने उसको समझने के लिए यह परिणाम और विवर्त का दोनों का यह बोला कि यह दोनों का अलग अलग मानने पर स्पष्टता होती है जो अविद्या का नाश हो गया और बाकी ईश्वर आदि भेद सब नाश्ट हो गया किसी के साथ कोई भेद नहीं सब कुछ नष्ट हो गया फिर भी जो प्रवर्तमान परिणाम है वो रहेगा जैसा जगत की सृष्टि हो महाप्रलय तक ये रहेगा अब एक जानी आकर के चला गया तो जगत नष्ट हो गया ऐसा नहीं होता गीता भाष्य में ऐसा कहा कि ऐसा नष्ट नहीं होता जगत का प्रवर्तमान कारण दूसरा है अब यह भी ऐसे ही प्रवर्तमान कारण में है जगत प्रलय हो गया नहीं प्रलय के बाद उत्पत्ति हो गई उत्पत्ति होने के बाद महाप्रलय तक वो जगत को वैसा रहना है वो भी ऐसे ही चल रहा महाप्रलय में ये समाप्त हो उसका अपना कर्म है ना वो ऐसा करता रहेगा तो एक प्राणी का नहीं अनेक प्राणियों का कर्म है सब मिला करके बहुत बड़ा जो है जोरदार चल रहा तो इसलिए होता रहेगा कुछ ना कुछ ना होता रहेगा अब आपके संकल्प से उसका कोई संबंध नहीं आपके संकल्प से ये इधर कोई संबंध था इधर कोई कार्यकार्य हो सकते थे अब वो प्रारब्ध क्षय होने के बाद उसका भी होता है। प्रारब्ध क्षय होने के बाद आपका प्रलय का क्या नाम है ये आपका प्रलय हो जाता है प्रारब्ध क्षय होने के बाद वो तो प्रलय का क्या नाम है हां आत्यंतिक हा, प्रलय प्रलय कितने प्रकार के हाँ इसको कहते हैं आत्यंतिक प्रलय शरीर हो गया तो फिर वो प्रणय आत्यंत हो जाता मतलब वो वापस नहीं आएगा आत्यंत हमेशा के लिए हो गया इसके पीछे कोई कर्म नहीं रहा तो इसका सारा निमित्त क्या है इसका सूत्र क्या है कि उपभोग शेषपण है अब ये जो व्यापति उसने बनाया था पूर्ववादी ने ये इसमें नहीं चलेगा क्योंकि अन्य कर्मों में ये उपभोग शेष क्षपण रूप निमित्त नहीं वो निमित्त नहीं होने से वो ज्ञान से नष्ट हो गया अब हम कहेंगे जिन कर्मों में उपभोग शेष क्षपण निमित्त है उन कर्मों का नाश ज्ञान नहीं कर सकते यह हम पूरा स्वीकार करेंगे तब वहां समस्या का समाधान वही हो जाता है समस्या फिर नहीं क्यों अब जब उपभोग शेष क्षपण हो जाएगा तो उसकी निमित्त हो जाएगी फिर उसके बाद कुछ किसी और कर्म में यह उपभोग शेषक क्षपण नहीं है उपभोग शेषक तो और कोई कर्म में नहीं है ना क्यों संजित कर्म उपभोग में आया नहीं आगामी कर्म उपभोग में आया नहीं क्रियमाण आगामी ये ही है उपभोग में आया नहीं तो कौन कर्म में उपभोग है केवल प्रारब्ध कर्म उपभोग में है तो उसी का क्षमण इस प्रकार हो जाता है इसलिए लॉजिकली उसको किया जब जब शास्त्र से तो सिद्ध है किंतु फिर भी एक कारण तो बताना पड़ेगा का। नए कारण बताएंगे तो अनुमान करते जाएंगे वो अब जब नष्ट नहीं हुआ फिर नष्ट फिर नष्ट होगा ऐसा होगा फिर आपने पहले भी ये कहा था एक ज्ञानी जो है दो तीन शरीर भी होता है ये भी कहा था हाँ अधिकार यावत अधिकार हम आधिकारिका नाम है ऐसा सूत्रा है तो जब तक अधिकार रहेगा तब तक जो है एक दो शरीर भी ले सकता है इत्यादि भी कहा तो इसका मतलब ये कुछ जो है गड़बड़ी है आपके अज्ञान तो इतना मजबूत नहीं है एक शरीर के बाद दूसरा भी मिल रहा तो वहां ये कहा था कि वहां यह कि प्रारब्ध मानते हैं हम प्रारब्धांधर नहीं मानते प्रारब्ध तो ये ही होता नादृश्य मत्र किंच प्रकार उपभोग शेष क्षपण के लिए कोई कारण यहां नहीं बता सकते मैंने इसके बाद नहीं बता सकते अन्य कर्मों में पश्चात अनुवर्तमान कर्म में यह कारण नहीं रहता है इसीलिए वो आगे कार्य नहीं करेगा देखिए कितना विचार किया इस पर बहुत विचार करके ही यह निश्चय किया यदि ऐसा नहीं होता तो यह प्रारंभ का ऐसा नहीं माना जा सकता क्योंकि इतने विचार नहीं करने के कारण बहुत सारे वादियों को यह प्रारब्ध शेष के जो बातें हैं समझ में नहीं आई तो उन्होंने जीवन मुक्ति को माना नहीं विदेश मुक्ति को ही माना। क्यों ये रहता है तो वो उस समय भगवान हो नहीं सकता भगवान के साथ नहीं होता है और उसके बाद जो है भगवान के साथ के भी मुक्ति है वो प्राप्त हो जाती है ऐसा कहा उन्होंने क्योंकि ये उनको समझ में नहीं आता यह कारण हाँ, तो कहते ननु ननू कर्माशयो अभिनव उपभोग हाँ, कहता है, एक और वो नहीं ऐसा हो सकता है ना आप तो एक कर्म के चक्कर में ये बातें कर रहे हैं अब ऐसा क्या है कि एक और हो सकता है अब जब इतना हो गया तो एक और होने में क्या है एक और हो सकता है तो बोलते अपरहा अपरहा कर्माशय और एक कर्माशय आ जाएगा अब जैसा प्रारब्ध उपभोग क्षेत्र करके नष्ट होता है अब वो फिर एक कर्म खड़ा हो गया वहां से ऐसा हो सकता है कहीं गुंजाइश हो तो हो सकता है तो कर्माशयम अभिनवम अभिनवम नया होता है कुछ लोग मानते हैं जो कर्म की प्रक्रिया को नहीं जानते इसलिए ये शास्त्र अध्ययन करने के पहले आप कर्म प्रक्रिया सारे को समझना पड़ेगा कि हमारे कर्म की प्रक्रिया क्या होती है हम कर्म सिद्धांत क्या मानते हैं इसको समझने के लिए आपको एक तो आ, इसमें सांख्य दर्शन पढ़ना पड़ेगा सांख्य दर्शन सांख्य सूत्र इत्यादि पढ़ के उसके बाद में व्यास भाष्य का अध्ययन करना पड़ेगा व्यास भाष्य में कर्म कर्मगति के बारे में बहुत अच्छा विश्लेषण वहां मिलता है और उसके बाद पुराण है बहुत सारे पुराण हैं, जैसे भागवत पुराण आदि में भी है ऐसा वो गरुड़ पुराण है लिंग पुराण है आदि आदि पुराण है फिर महाभारत में भी कुछ है तो इनमें सब में ये कर्म गति के बारे में बहुत विश्लेषण किया कि कर्म के क्या क्या कैसे कैसे होता है और उसका परिणाम क्या होगा भविष्य क्या होता भूत क्या होता इत्यादि सब बताया और कौन से कर्म करने से आपको आगे कौन से शरीर प्राप्त होगा ये भी निश्चय किया वो अभी, अभी अभी पता चलेगा मतलब अभी जो चेष्टा दे करके दो बातें पता चलती है अभी के वर्तमान शरीर की चेष्टा देकर के आप पूर्व में क्या थे ये भी मालूम हो जाता है और बाद में क्या है यह भी मालूम हो जाता है है ना ये दोनों मालूम हो जाता है, है? हाँ भारत शांति बर्बादी देखेंगे तो उसमें भी तो आ, दोनों तरफ का यानी अभी वर्तमान शरीर ही हमारे पास प्रत्यक्ष है इसको दे के पूर्व शरीर में क्या था आप क्या कर्म करके आए थे आप पुण्यवान थे कि पापी थे कि आप कौन से जीव बन करके बंदर था कि क्या था सब समझ में आता ऐसा ना किसी कुछ को तो देखने से उनके चेष्टा देखने से मालूम होता है ये बंदर जैसा करता है इसका मतलब वो कुछ ना कुछ उसका बंदर के साथ संबंध है ऐसा तो नहीं लग रहा है वो बंदर जैसा कर रहा है। ऐसा करता है हर कोई जो है ऐसा देकर के कोई बोलता अरे ये तो देवदा के समान है ऐसा बोलते है ना लोग तू ये तो देवतुल्य है ऐसा बोलते है। तो वो भी कुछ गुण दिखाई दे रहे दिखाई दे रहे तभी तो लोग बोल रहा है और किसी को देखकर के अरे बड़े पापी है ये क्या है बहुत आसुरिक वृत्ति है ऐसा भी बोलते तो ये सब जो है मतलब निष्पक्ष रूप से देखना चाहिए ऐसा नहीं कि आपको शत्रु मित्र भाव से देखेंगे तो नहीं होगा निष्पक्ष रूप से देखेंगे तो ये अनुमान हो जाता है ये बड़ा होने की नहीं छोटे बच्चे में ही हो जाता है जो छोटा बच्चा खेलना कूदना शुरू करता है ना उसका लक्षण कार्य दे करके कर सकते क्यों उस समय वो बच्चे के अंदर कलम नहीं रहता अब जो है आप कुछ नाटक कर रहे हैं कोई मतलब दिखावा कर रहे हैं अभी ऐसा भी हो सकता है असली में आप ऐसा नहीं है लेकिन दिखावा कर रहे अभी हो सकता है ऐसा लेकिन बच्चे में नहीं होगा ना बच्चा का अपना असली दिखाता है तो, तो उसको देकर के वो निश्चय करते हैं ऐसे ज्योतिष आदि में विधान है कि कैसा निश्चय कर सकते हैं क्या क्या लक्षण देखने से क्या क्या होता है ऐसा दिखाई देता है कोई भी नए व्यक्ति आते हैं कुछ समय तो उनको परिचय करते हैं तो पता चलता है कि ये इसका इतना ऐसा संस्कार है इसका ऐसा ऐसा संस्कार है ये तो ऐसा पहले ऐसा रहा होगा अब ऐसा हो रहा थोड़ा बहुत अनुमान हो जाता है अब वो सारा सही होने में तो उतने उसके ऊपर बहुत रिसर्च करना पड़ेगा ध्यान करना पड़ेगा तब जाके होगा लेकिन होता तो है तो ऐसा ही कोई एक कर्म का अनुभव करके पूरा करने के बाद में उसी से एक नया कर्म उत्पन्न कर देंगे करते करते ये प्रारब्ध पूरा हो जाएगा और नया कुछ कर्म खड़ा कर दिया अब ज्ञान जो नष्ट किया वो अलग हो गया ज्ञान को मान करके भी अभी मान करके ये पूछ रहा तो निर्गुण विद्या को मान करके पूछ रहा तो तब नष्ट हो गया तो भी एक नया हो सकता है उन्होंने एक अच्छा कार्य कर दिया एक एक्स्ट्रा जोड़ दिया तो फिर एक वो अलग जन्म मिल सकता है तो बोलते हैं एक नवम अभिनवम उपभोगम आरप्यते एक कर्माशय जो है अलग बनकर के एक नया शरीर क्यों नहीं आरंभ करता उससे तो बहुत फायदा भी होता क्यों एक तो उनको ज्ञान हो रखा है ज्ञान होने का फायदा पूरा मिलता है और अभी एक नया शरीर और मिल जाए तो बहुत अच्छा है हमारे पास अच्छे अच्छे ज्ञानी मिलेंगे फिर वो प्रचार करेंगे ज्यादा जो है उनके प्रभाव भी ज्यादा रहेगा तो बहुत अच्छा है कि वो ज्ञान कितने काल रहते अभी जैसे भगवान शंकराचार्य जी है 32 साल में चले गए तो वो अस्सी साल सौ साल तक रहते तो कितना बहुत काम होने वाला हमारे लिए सनातन धर्म के लिए बहुत कुछ हो जाता परमानेंट बहुत कुछ कार्य हो जाता लेकिन अब हम दुर्भाग्य समझते हैं कि वो तो उनका उतना शरीर रहा और चले गए अब इतने बड़े ज्ञानी थे इतनी सारी व्यवस्था को जानते थे तो सब कुछ उनके पास पूर्ण ज्ञान था तो ज्यादा रहता तो अच्छा था जैसा व्यास भगवान कितने साल रहने के कारण तो इतने सारे पुराण इतने सब कुछ किया तो व्यास भगवान जैसे कोई हमारे सनातन धर्म में इतना कार्य किया नहीं हमारे इतिहास में ऐसा कोई किया तो व्यास भगवान पर हमारे बहुत ऋण है कि तो उतना कार्य उन्होंने किया तो आचार्य जी इतना दस पंद्रह साल में ही इतना किया मतलब अध्ययन करके संन्यास लेने के बाद दस पंद्रह 20 साल ज्यादा से सा ज्यादा समझो तो 20 साल में इतना कार्य किया तो और 20-25, पचास साल और रहते तो कितना करने वाला तो ऐसे आशा तो होती है तो इसीलिए ये ज्ञान होने के बाद में अचानक इतना क्यों उनको फटाफट क्यों जाना है थोड़ी देर और लगेंगे एक, एक और कर्म से और थोड़ा आगे बढ़ाएगी शरीर को ऐसा उपभोग आरभ देखो कैसे कैसे बुद्धि से पूछ रहा है कि आप कैसे कैसे पूछ सकते हैं इतने आप दिमाग आप भी नहीं चलाएंगे क्यों सुनकर के आपने समझ लिया लेकिन आचार्य जी स्वयं सारा दिमाग में सोच के क्या क्या प्रश्न लोग उठा पुलटा पूछ सकते हैं सारे प्रश्न को ला करके उत्तर दे रहे क्यों ये ये जो जीवन मुक्ति अवस्था है और प्रारब्ध क्षय की बात है ये वेदांत की एक विशेष बात है एक विशिष्ट बात है क्यों अन्यवादियों ने नहीं माना है इसको तो विशिष्ट बात है तो उसको स्थापित करना भी जरूरी है सब तरह के उत्तर उसमें देना पड़ेगा इसीलिए फिर पूछ करके किया अब ऐसा तो लगता है ये उठपटा प्रश्न है जब वो पूरे कर्म नष्ट हो गया बोला भोग के बाद प्रारब्ध नष्ट होगा बोला फिर कहां से नया पैदा करने की बात कर रहे यह तो उचित नहीं है ना प्रश्न फिर भी उसको लाया ला करके उसका उत्तर देना चाहते बोलते हैं बाद में जो है ना नया कर्म खड़ा करना संभव नहीं है तो है उसका भी निमित्त नहीं क्यों न तस् दिग्ध वो अभी जो जो नया कर्म कर्माशय को खड़ा करना चाहते हैं उसके लिए एक बीज तो चाहिए अब वो बीज है ने बीज को सारे उन्होंने फ्राई कर दिया फ्राई करके नष्ट कर दिया अब वो फ्राई किया तो फ्राई किया हुआ बीज से कोई नया तो खड़ा होगा ना इसलिए दग्ध बीजत्व जला हुआ बीज हो गया जला हुआ बीज मतलब वो संचित कर्म जो है ना वो जला गया जल गया अब जला दिया गया तो उधर से अभी निकालेंगे कैसे नया कर्माशय कहां से लाएंगे से तो आएगा नहीं प्रारब्ध तो भोग से क्षय हो जाएगा और बाकी कर्माशय नया कहां से लाएंगे इसलिए उसका तो उसकी कोई संभावना नहीं दग्ध बीज देखा मिथ्या अवष्टंभम ही कर्मांतरम देह पा देगा वो ऐसा होता कि मिथ्या ज्ञान रहता और मिथ्या ज्ञान को आश्रय लेकर के कर्मांधर एक शरीर के बाद में दूसरा कर्म उत्पन्न होकर के फिर एक और शरीर को देता यदि मिथ्या ज्ञान होता अब मिथ्या ज्ञान तो है ही नहीं मिथ्या ज्ञान नष्ट हो गया मिथ्या ज्ञान जैसा नष्ट हो गया उसी के साथ ही कर्म संजित कर्म सारे दग्ध बीज हो गए अब जले हुए जो बीज है उसमें से शरीर कहां से निकले वो निकालना चाहे तो भी नहीं निकाल सकते बहुत मुश्किल होता है इसका कोई विशेष कार्य करते हुए कुछ ना कुछ करे तो हो सकता है जैसे व्यास भगवान ने आशीर्वाद से वो 16 साल और उम्र दे दिया विशेष तो स्थिति में होता उनके अपने प्रारब्ध से 16 सो, साल के और व्यवस्था कर दी यदि इतना भी नहीं होता तो और मुश्किल हो जाता केवल भाष्य ही मिलते और कोई कार्य नहीं होता तो भाष्य 16 साल तक पूरा हो गया था लेकिन और नहीं मिलते जितना हमको प्रकरण स्त्रोत्र इत्यादि जो मिल रहा है ये सब नहीं मिलते तो इसीलिए व्यास भगवान ने सोचा ये सोलह साल बहुत कम है ऐसा तो चार पांच साल में क्या करेंगे तो तब जो है उन्होंने 16 साल और बढ़ा दिया तो ऐसा तो विशेष स्थिति में करते हैं लेकिन यहां तो हो नहीं सकता वो तो व्यास भगवान के आशीर्वाद से हुआ तो मिथ्या ज्ञान अवष्टम ही कर्मांधरम ये जो नया कर्म स्वदा उत्पन्न होने के लिए बीज चाहिए वो बीज जो है नई होता है एक शरीर से दूसरा शरीर उत्पन्न होने की क्रिया ऐसे अब उतना ही करने की उनकी इच्छा थी तो उतना ही किया अब वो और नहीं किया वो हम मेरे से कैसे पूछा वो तो व्यास भगवान से पूछना चाहिए मतलब तो नहीं, कुछ नहीं है वो तो जो मतलब हम बोल रहे हैं वही है कि उन्होंने उनको प्रसन्न हो गया व्यास भगवान प्रसन्न हो गया प्रसन्न होने के बाद में उनका कुछ कार्य करना था उनका कार्य यही है कि ये ब्रह्मसूत्र जो भाषा आदि लिखा इसका प्रचार करने के लिए उन्होंने उनको बोला कि ठीक है हमारे तरफ से हम सोलह साल देते अब उतना ही दिया वो तीस साल क्यों नहीं दिया वो तो मैं क्या बोल सकता हूँ तो न शास्त्र में कहीं लिखा है वो तो तीस साल भी ले सकते थे जब 16 साल दिया तो तीस साल क्यों नहीं दिया अब वो पूछ सकते हैं ना कोई लेकिन तीस साल नहीं दिया 16 ही दिया वो तो भगवान है उनकी इच्छा है उन्होंने सोचा इतने से उनका कार्य हो जाएगा शायद उतने देने के उनके अधिकार में रहा उतना उन्होंने दिया वो वो वही हम कुछ ना कुछ ऐसा कर सकते बोल सकते हैं लेकिन वो तो उनकी इच्छा पर आधारित है जब जब उन्होंने स्वेच्छा से अनुग्रहित करने के लिए 16 साल दिया जिससे हमारे उपकार हुआ बहुत ऐसा उतना ही उन्होंने सोचा और क्यों नहीं सोचा ये तो हम नहीं बोल सकते उसका कारण कुछ ढूंढना पड़ेगा अब वो, वो कारण तो उन्होंने बताया नहीं मैं इतना क्यों दे रहा हूँ उससे अधिक क्यों नहीं दे रहा हूँ बताया नहीं है बताया नहीं तो कुछ कारण नहीं होगा या उतनी उनकी इच्छा नहीं होगी उतना दे दिया ऐसे में हम नहीं पूछ सकते क्योंकि वो विशेष स्थिति में प्राप्त हुआ वो कोई प्रक्रिया के अनुसार प्राप्त नहीं हुआ तो 16 साल तक उनकी आयु थी ऐसा लिखा है और उसके बाद ये घटना होने के बाद में आयु और बढ़ा दी गई आशीर्वाद से ऐसे कई कथाएं आती है वो कहीं शिवजी ने आयु बढ़ा दिया और अन्य न्याय में उनके पास ये शक्ति है आयु बढ़ाने की ऐसे कर दिया ऐसा हो सकता है तो कारण क्या है यह तो आगे क्यों नहीं किया जैसा अभी हम आशा कर रहे हैं कि और पचास साल होता हो तो अच्छा था तो वो नहीं किया तो नहीं किया तो नहीं किया आप क्या कर सकते हैं? तो देहबाधा उपभोगा अंदर हम आरभ्य इसलिए बीज नहीं है तो बीज का बीज से उत्पन्न होने वाला अंगूर भी नहीं होगा तो बीज सारे यहां नष्ट हो चुका है इसलिए संचित कर्म से कोई कर्माशय उत्पन्न होकर के फिर उत्पन्न नहीं होगा तत्व मिथ्या ज्ञानम सम्यक ज्ञाने दग्धम वो जो मिथ्या ज्ञान जिसके आश्रय लेकर के कर्मांधर उत्पन्न होता था और उसी से कर्मा से देह मिलता था वो तो मिथ्या ज्ञान से दग्ध हो गया इत्य इसलिए साधु एद आरब्ध कार्य क्षय इसलिए ये बिल्कुल ठीक है साधु मन ये विचार बिल्कुल ठीक है कि एदद आरब्ध कार्य क्षय इस आरब्ध कर्म का क्षय होने पर विदुषहा कैवल्यम अवश्यं भवती विद्वान को माने ब्रह्मज्ञानी को कैवल्य की प्राप्ति अवश्य होती है ये बात को पूर्णतः स्वीकार करना ठीक है इसमें कोई दोष नहीं ये कहा टीका में देखिए टीका में ऊपर से पांचवी पंक्ति है अथ संपत्स्य इत्यादि श्रुति बाधना बीजा भाव विदुव सिद्धवा न पूर्व कर्म अन्मेयद भाव ये, ये जो श्रुति है ये तो अन्य सभी को बाध करेगी ये कहती है कि ये प्रारब्ध कर्म करने के अनुभव करने के बाद में तुरंत ही उनको विदेह मुक्ति प्राप्त हो जाती है ऐसा कहती है ये श्रुधि आपके ये इस कल्पना को ये जो अनुमान आपने किया है कि ये एक शरीर और मिल जाना चाहिए प्रारब्ध शेष होने नाश होने के बाद भी फिर पूर्वकालीन ब्रह्मवेताओं के समान और एक शरीर मिल जाएगा ऐसी जो आपने कल्पना की ये ठीक नहीं है ये नहीं होगा इसको बाद कर देती है श्रुधि क्यों बीज अभाव से विद्वत अनुभव सिद्धत्व ये विद्वान को नहीं है यह विद्वत अनुभव से सिद्ध है जो भी विद्वान हुआ ब्रह्म ज्ञान हुआ वो स्वयं अनुभव करके बताया विज्ञा विज्ञा इसको जान लिया हूं अभयम भय जनका प्राप्त सी ये ऐसे ऐसे अनुभव वाक्य आता है कि वह स्वयं ही अहम् ब्रह्मा स्मीति वजानत आपने को ब्रह्म ही स्वरूप से जाना तो आदि वाक्य है जो विद्वान होने के बाद में स्वयं अनुभव किया आ, मैं ही सर्वत्र व्यापक हूं मेरा ही स्वरूप सर्वत्र है आत्मा आत्म सर्वित आदि वाक्य अनुभव में ये दिखाता है कि वो विद्वान होने के बाद में वही अनुभव करता है न पूर्वम कर्म अनु और उसके बाद कोई और कर्म उसमें उत्पन्न होता है यह अनुमान नहीं कर सकता प्रारब्ध कर्म फलभोगादर्धम मोक्षे भी तत्कर्म जन्य अनेक देह देहसंभवा तद्या प्रमोशोपत् तत्कृतकर्मा अश्लेष अभाव मुक्ति अभाव्या ये मुक्ति अभाव की शंका करने का ये सब कारण है उनके पास पूर्वादी के पास एक तो प्रारब्ध कर्म फल प्रारब्ध कर्म के फल भोग के बाद में पश्चात मोक्षे भी मोक्ष होने पर भी तत्कर्म जन्य अनेक देह संभव वो जो कर्म है ना प्रारब्ध कर्म के साथ में अनेक शरीर होना संभव है और भी का शरीर उसमें हो सकता है तत्जन्य अनेक देह संभव होने से तत्ज विद्या प्रमोश उपपत्ति और वो जो शरीर होता है बाद में भी जो शरीर होता है उस शरीर को भी विद्या मुक्त कर देगा तो अभी एक ही में क्यों रुका है तो और भी को हो सकता है जैसे अभी तक तो ज्ञान के बाद में वो कुछ साल तक 20-25 साल जितना भी वो जीवन किया है अलग अलग समय जैसा प्रारब्ध है तो वैसा के वैसा ही और भी शरीर लेगा और और शरीर होने के बाद भी विद्या तो रहेगी और बाद में भी वो मुक्त कर सकता है तो अभी से उसको पूरा क्यों कर रहे हैं क्योंकि कर्मजन्य तो आने का संभव है वहां त्र विद्या प्रमोशोपत्ते तत्कृत कर्मणाम अश्लेषा भावे ना मुक्ति अभाव आशंकिया और उसके बाद ये कल्पना करते हैं कि उसके बाद जो शरीर होगा ना उन शरीरों के साथ रह के जो कर्म होगा उस कर्म को ये विद्या अलग भी नहीं कर पाएगी तो फिर एक शरीर उससे उत्पन्न होगा ऐसा करके ये चलता रहेगा अभी विद्या से जो शरीर विद्यावान जो व्यक्ति है उसको मोक्ष हो गया मोक्ष होने का अंत जीवन मुक्त हो गया जीवन मुक्त होने के बाद भी वो शरीर में रह गया शरीर में रहने के बाद में इसी से एक शरीर और बन जाएगा और उसी शरीर में जो कर्म होगा उसको ये ना ही नष्ट करेगा फिर ऐसे करके फिर इसी से शरीर होता रहेगा ज्ञान भी होता रहेगा ज्ञान भी रहेगा ज्ञान जाएगा नहीं ऐसा नहीं बोल रहा ज्ञान नहीं है ऐसा नहीं बोलते ज्ञान तो रहेगा फिर जैसा ये शरीर प्राप्त हो ऐसा एक जगह और प्राप्त हो जाएगा इसमें क्या तो चलता रहेगा ऐसा तो होने पर विदेह मुक्ति फिर नहीं होगी वो ज्ञानी ज्ञानी शरीर लेता रहेगा हाँ, ऐसा होकर तो ऐसा होता तो जो भी ज्ञानी पहले चले गए वो सारे ज्ञानी अभी भी उपस्थित हो जाते वो तो अनेक अनेक शरीर लिया और जो हजारों साल तक वो चलते रहे एक एक शरीर लेकर ऐसा होता था तीजी आशंक मुक्ति अभाव आशंक्य अधिकारिणाम देहांतरे ज्ञान अप्रमोश्य अगमगत्वागमिगत्वात अस्मदादी नाम अथा संपत्स्य श्रुति सिद्धवाद आरब्ध भोगानंदरम मुक्तिर अवश्यम भावनीति अधिकरणार्थम उपसम कैसा जड़िल जड़िल वो पूछता है मतलब वो घुमा फिरा करके वो कैसा भी शरीर को आगे बना के रखे तो अच्छा है ऐसा सोच करके कहा कि ये प्रारब्ध शेष मानने से ही आपत्ति है उद्दैधवादी लोग भी यही आपत्ति देते आप ज्ञान से मुक्ति मानते हैं जीवन मुक्ति मानते हैं तो बाद में वैसे के वैसा वो रहता है वो लोग कहते हैं कि जो पहले ज्ञानी जैसा जैसा करते थे वैसा ही बाद में भी करेंगे और पूरा ज्ञान हो गया आप मानेंगे तो लोगों की अनास्था हो जाएगी क्यों अब ज्ञानी हो गया ज्ञानी होने के बाद भी वैसे के वैसे खाना पीना सब कुछ करता है फिर बोलता चलता सब कुछ करता है तो सब करता है तो कुछ ना कुछ गलत भी हो जाता है साथ में और ज्ञानी होकर के ऐसा गलत करना तो ठीक नहीं क्या सोचेंगे तो ज्ञान की महिमा कम हो जाएगी इसलिए उन्होंने क्या कहा ने कि ज्ञान होते ही मोक्ष मानना ठीक नहीं है कुछ रह गया ऐसा मानना पड़ेगा जब तक शरीर है तब तक कुछ रह गया ऐसा मानना पड़ेगा ऐसा मानने, पड़ेगा। ऐसा मानने पर क्या है कि हमें यह स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं रहेगी तो जो जितना रह गया अज्ञान रह गया जो भी रह गया है उसके कारण वो गलत भी करता है कुछ भी करता है आ, कभी कभी बहुत कुछ घटनाएं भी हो जाती है तो यह सब हो करके फिर बाद में जब पूरा समाप्त होगा तभी मुक्त होगा ऐसा करके करने से सबको समझ में आती है बात अब यह आपकी बात समझ में नहीं आती इसलिए ये पूछ रहा है कि ऐसा जब इतना समय तक आप लंबा कर सकते तो आगे भी लंबा करो बोलते ऐसा नहीं होता है देहांधर में ज्ञान से प्रमोशस्य ये देहांधर प्राप्त करके उसमें भी ज्ञान रहेगा और वो ज्ञान उस कर्मों को नष्ट नहीं करेगा इत्यादि करने में कोई कारण नहीं ऐसा चिंतन करने कोई कारण यह तो बिल्कुल क्या है रास्ते से भड़क करके चिंतन है ऐसे चिंतन से क्या फायदा है कि आप इधर ज्ञान हो गया और ज्ञान रहता है फिर भी नया कर्म करता है फिर वो कर्म का फल मिलेगा ऐसे करके चिंतन करके फायदा कोई प्रमाण ही नहीं है कोई ऐसा स्वीकार किया नहीं जबकि शरीर में रहते हुए भी कर्म करता हुआ उसके साथ लेन नहीं होता यह कहा यह तो बोल रहे हैं कि वो वो कर्म करेगा फिर उसका फल होगा फिर उसका फल होगा मन किसका होगा केवल शरीर को कर्म नहीं होता है और केवल शरीर दूसरा शरीर को उत्पन्न नहीं करता है उसमें आत्मा के साथ संबंध करके होता है तो अश्लेष का मतलब फिर क्या हुआ तो इसलिए सब कल्पना प्रामाणिक है निराधार कल्पना है ऐसे नहीं करना चाहिए इसलिए वो नहीं होता है अथ संपद से बाद में वो अवश्य ही मोक्ष को प्राप्त करता है इस प्रति सिद्ध है इसी को भाष्यकार ने अंत में निर्णय किया इतः ऐसा कहाख्यतः का इत्य ठीक है ठीक है तिथ्या ज्ञानम सम्यक ज्ञान दग्धम इत वो मिथ्या ज्ञान सम्यक ज्यान से दग्ध हो गया इसीलिए ये इत्यादा को यहां से लिया हो वाक्य के बीच में से उन्होंने ले लिया इत इत्यादा, इत्यादा तो अलग हो जाता है साधन अनुष्ठान क्रमो निर्गुण विद्यालम च उक्त पादा उपसंहत शब्द ये जो पाद है इस पाद में जीवन मुक्ति का निरूपण किया और साधना अनुष्ठान का क्रम बताया जो आसन आदि से लेकर के सब बताया कि इस प्रकार से साधना अनुष्ठान होना चाहिए कहा और निर्गुण विद्या का जो फल है जीवन मुक्ति है उसका भी निरूपण किया इसलिए जीवन मुक्ति निरूपण आख्या यह प्रथम पाद है फल विद्या यदि चतुर्दशम इतरक्षपणाधिकरण इतरक्षपणाधिकरण नाम के अधिकरण पूरा हो गया ये प्रथम पाद प्रथम चतुर्थाध्याय का प्रथम पाद भी पूरा हो गया अब आगे के पाद में यहां निर्गुण विद्या का विषय विचार किया अब आगे के पाद में सगुण विद्या संबंधी अब ये जब शरीर छोड़ता अब शरीर छोड़ने की बात तक आ गई कि प्रारब्ध क्षय हो गया तो शरीर छोड़ेगी तो शरीर छोड़ेंगे तो किस क्रम से छोड़ेंगे मृत्यु कैसे होगी अब ये विचार करेंगे तो कौन सा निकलेगा पहले प्राण निकलेगा कि ये आ, इंद्रिय निकलेंगे कि ये हो जाएगा मृत्यु की बातें हो होगी अभी इसलिए जो मृत्यु से जो डरता है ये इसको नहीं सुनना चाहिए इसमें बहुत भयंकर बातें आएंगी कैसी मृत्यु होती है फिर क्या क्या करता है और उसका जो शरीर से निकलते हो तो आवाज करता है घर आवाज करता है ये सब बताएंगे तो ऐसा निकलेगा इसलिए थोड़ा डरावन रहेगा ये दो पाद ऐसा है तो जो मृत्यु मतलब मृत्यु का साक्षात्कार नहीं करना चाहते डरते हैं, हैं तो फिर वो ये नहीं सुनना चाहिए इसमें विचार कैसे विचार करेंगे तो वो पहले कौन सा निकलेगा अब पहले पहले कहा किसका लय होगा अभी शरीर में बहुत सारे हैं तो किस क्रम से लय होगा ये भी तो बताना है ना मृत्यु निकलेंगे तो अब मृत्यु तो दोनों का समान ही होते हैं शरीर से जो मृत्यु हो जाना ये तो विद्वान अविद्वान दोनों को समान है और प्रतिदिन हम सुश्रत्याग अवस्था में जाते हैं वो भी एक प्रकार से नित्य जो है मरण है नित्य मृत्यु है अब वो तो मृत्यु नहीं मानते लोग लेकिन अभी जो असली मृत्यु है उसमें भी क्या क्या होता है ये चर्चा करेंगे अब वो कर्म कर्मगति को प्राप्त करने वाले कर्मगति में जाएंगे उत्तरायण से जाने वाले उत्तरायण में जाएंगे दक्षिणायण में जाने वाले उसमें जाएंगे और यही जन्म मिलाने तृतीय पंथा वो ऊपर नीचे नहीं जाते हैं यही जन्म लेते हैं वो वहीं जाएंगे फिर ज्ञानी जो है यह शरीर से निकलने के बाद में यही लय हो जाते हैं न प्राणा उत्क्रामी ऊपर कहीं नहीं जाएंगे यही रहेंगे तो ये सारी गदियां बताएं वैसे तो सामान्य अभी चार प्रकार के हैं एक तो उत्तरायण मार्ग दक्षिणायन मार्ग और तृतीय पंथा करके यहाँ जो कीड़े पदंग आदि जो है तृतीय पंथा में यही पुनः पुनः जन्म लेते हैं मच्छराधी और फिर ज्ञानी की जो गति ज्ञानी भी यही उपस्थित रहते हैं सभी के अंदर सभी के आत्मरूप में ही उपस्थित रहते तो इस प्रकार की गदिया बताएंगे और उसका जो है श्रुदी वाक्य लेकर के ऐसा ही तर्क लेकर के विचार करेंगे। ओम पूर्ण पूर्णमिद पूर्ण पूर्ण मुदस्य दे पूर्णस्णमादाय पूर्ण मेंवावशिष्यते